स्वतंत्र अस्वतना स्वतंत्र अस्वतंत्र ऐसा निश्चितता परिषद कटकड़ा यदि श्रुत्या माया स्वातंत्र अस्वातंत्रे दर्शि त्र उयत्र उपपत्ति ने माया के बारे में कब माया स्वतंत्र भी है और अस्वतंत्रा भी पर्शुवृद्ध बात कैसे के लिए श्रुति स्वतंत्र है तो किस दृष्टि से अस्वतंत्र है किस दृष्टि से समझाना होगा दोनों बात है विरुद्ध है तो कैसे उसके लिए श्लोक श्लोकार करते दोनों विषय में उपत्ति दे रहे युक्ति दे रहे हैं अस्वतंत्र ही माया अप्रतीतेर अप्रतीतेर्विनाचि स्वतंत्रा तद असंग है तदम माया अस्वतंत्र इसलिए है वह चैतन्य केवल अब भाषित ही नहीं होती आपका ज्ञान आपसे ही तो प्रकाशित हो रहा है किसी भी विषय का ज्ञान हो या ज्ञान हो मैं अपने को नहीं जानता मैं आत्मा हूं परमात्मा हूं कि ब्रह्म हो गया हूं इतना जानता हूं मेरे हमारे पिता माता ने नाम दे दिया है जो या गुरु ने जो नाम दे दिया उसके आधार पर मुझे मालूम मैं अमुक हूँ ये शरीर इंद्रियों वाला अमुक नाम साहब मैं हूं लेकिन शास्त्र कहता है तो आत्मा है तो, तो है। ब्रह्म है अब भ्रम में पड़ गया आदमी नहीं ब्रह्मों के देवदत्त हो संशय ग्रस्त हो गया ना ये सारा संशय हो चाहे आपके अपने स्वरूप का अज्ञान हो कैसे प्रकाशित हो रहा है चैतन्य से अभी चैतन्य के बिना अज्ञान अविद्या माया किसी भी चीज का प्रकाशन होगा अतएव माया को कह दिया वो अस्वतंत्र है कि बिना चैतन्य का तो खुद ही प्रकाशित नहीं हो सकती तो वह दुनिया को कैसे दिखा देगी हमें इसलिए बिना माया अस्वतंत्र क्योंकि ही मेरी असमात क्योंकि चैतन्य के बिना उस माया अविद्या ज्ञान आदि की प्रतीति नहीं होती है अतएव हमने कहा माया अस्वतंत्र है फिर उसे स्वतंत्रता क्या है स्वतंत्रा पी तथय सी उसी प्रद्रमा है स्वतंत्र भी क्या काम करेंगे स्वतंत्र असंग असंग में संग का भान करा दिया वो एक को अनेक करके दिखा दिया चैतन्य को एक चैतन्य को अनेक जीवों के भाषित करा दिया इससे बड़े और क्या काम होगा ऐसे करने में चैतन्य ने माया को रोका ही नहीं माया के ही तो स्वतंत्रता है कि माया उस चैतन्य में रहकर उस चैतन्य को जैसे चाहे वैसे दिखा दे, उसकी मर्जी चैतन्य रोकता नहीं माया दो चाहे सो करे माया को पूर्ण स्वतंत्रता है इसे माया ने क्या किया उस एक चैतन्य को अनिकीव रूपे में दिखा दिया और खुद को अनि को में प्रणाम कर लिया अनेक खुद को क्या करते उसने अनेक जगत आकार में उपाधियों के आकार में प्रणाम कर लिया और में चेतन का के योग्य को बना दिया और उन अंतकरणों में पड़ा प्रति एक चेतन अनेक जीव और उपाधियों की वजह से उन जीवों को दुखी दुखी बनाकर छोड़ दिया ऐसे करने में माया की स्वागत है यही माया किसा बोल रहे देखो स्वभाष का चैतन्य विहाय स्व जो चैतन्य उसे छोड़ करके न प्रकाश है माया अपने आप प्रकाशित कभी होती नहीं है यही इसकी अस्वतंत्रता है स्वतंत्रता माया असंग से आत्मा ने अन्यथा करना स्वतंत्रता असंग आत्मा को अन्यथा कर दिखा रही है इसलिए उसकी माया की स्वतंत्रता है समझो स्पष्ट करणमेंट उसके अन्यथा करने कोई और स्पष्ट किया जाता है जगत्वेन करोतिसा कूटस्थांग जगत्ति सांग जो आत्मा क्या कर दिया जगत्वेन करोतिसा जगत रूपेण दिखा देती है में चैतन्य ही जगत रूप हो गया ना विवर्त चैतन्य विवर्त जगत है और माया का परिणाम जगत है ना? इसे कोटस चैतन्य को ही जगदाकरण दिखा दिया का मतलब हो गया अधिष्ठान बोध चैतन्य का विवर्त करके जगदाकरण दिखा दिया ये उसकी स्वतंत्रता है सिदाभाष और क्या कर दिया जगता काल में प्रणाम करने के बाद खुद को उस चैतन्य अधिष्ठित होकर माया ने खुद का परिणाम आत्मक तो जगत को चैतन्य विवर्तात्मक तो जगत दिखा दी और उस जगत में ऐसी उपाध्या बना दिया जैसे चताभा पड़ जाए उस चेतन का प्रतिबिंब पड़े ऐसी चीजें बना दी और जी जिसे प्रतिबिंब पड़ा उनमें से दो भाग भी कर दिया एक बहुतों को कह दिया जीव और एक को कह दिया ईश्वर माया ने खेल रच सिदा भाष स्वरूपा को लेकर जी भाव और माया के अपने खुद के स्वरूप को लेकर के ईश्वर नाम से जो भाग्य निर्माण कर दिए उसने जिसको स्वयं उत्तरतापनिषद में में लिखा है जीवेशाव भाषे करोति करोती न करते जीवेशावा भाषे न करोती विभागम च माया एवं करोती माया ही कर रही है ऐसे करने में माया की स्वतंत्रता है आत्म अन्यथा करने कुटस्थत्व हानि आपने का आत्मा को उल्टा कर दिखा देती है वो एक को अनेक बना देती है मुक्त को बद्ध बना देती है ये तो आत्मा को बिगाड़ दिया उसे फिर कुटस्कार है आत्मा? दो दो दो दो दो दो दो। और आत्मा तो पहले मुक्त है ना नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है कि नहीं अनादि अना आपको क्या दिखा रही है बस तभी तो आप परेशान है अब मुक्त क्योंकि अभी आप बद्धता महसूस कर रहे आप बंधन महसूस करो तभी तो मुक्त होना चाह रहे हैं नित मुक्त थे ही नहीं थे मुक्त तो है ही अब भ्रम अभी दूर हुआ नहीं हम मुक्त नहीं है ये भ्रम है हम बंधन में है ये भ्रम है इस भ्रम का भी कारण क्या है इस शरीर का अभिमान जुटा अभिमान मैं पुरुष हूँ मैं स्त्री हूँ मैं ब्राह्मण हूं मैं ये हूं मैं वो हूँ ऐसे अभिमान करके बैठे हो अभी भी ये नहीं आ रहा है मैं कुछ नहीं हूँ ये कोई कह देना आपसे अब कुछ नहीं बेकार है गुस्सा जगह कुछ नहीं कहिए बेकार कहते बेकार करता है ये करता हूँ ऐसा करता हूं ऐसा करता हूँ तो उतना करते वो कर रहा अभी मेरे को बेकार है अब गुस्सा होते कि नहीं होते कि अभी भी आप सविशेष मान रहा है अपने आप को निर्विशेष कहा मान रहे यदि कोई आपको कह दे तुम कुछ नहीं बेकार तो ठीक है न, कुछ नहीं वास्तव में कुछ नहीं है। जो कुछ है बोल रहा वही तो गड़बड़ है आप निर्विशेष हो निर्विशेष का मतलब क्या कुछ नहीं है? तो ब्रह्म, ब्रह्म कुछ होता नहीं पिछले सच्चाई बोल रहा है हमको हमारे अपना आश्री सबको हमें याद दिला रहा है और कह रहे थे तो, तो कुछ नहीं है ठीक तो ही तो कह रहा है वो तो निराश नहीं हो रहे हो तो आपको लग रहा है हमको डांट रहा है। कुछ नहीं का मतलब मैं बिल्कुल गधा हूँ आप ऐसे ले रहे थे उल्टा इस बात में बिल्कुल बेकार हूँ तक धरती का बोझा हूँ मैं फाल की रोटी खा रहा हूँ ऐसे दिमाग में आ जाएगा ना ये सब क्यों आ रहा है यह सविशेषता के कारण सर ये सविशेषता को भंग करने के लिए तो पड़ रहा है। नेता मुक्त है तो मुक्त में सविशेषता को दिखा करके बद्धता की भावना लाई कि नहीं लाई माया निकृष्ट मुक्त आत्मा थी उसमें बद्धता की भावना बाट डाल दिया कैसे अपने ही आवरण आदि के द्वारा आवरण के द्वारा माया ने इसे नित्य शुद्ध बुद्ध गुप्त स्वभाव वाला आदमी अगर शाम तीन बार नहाना मैं अशुद्ध हूं आपको चार चार बार नहाते हो बार ना <laughs> <laughs> क्या जरूरत है पच्चीस बार नहाने का शरीर का स्वाभाविक तौर पर चलो एक आध बार नहा लिया हो गया सवेरे सवेरे क्या तंद्रा को दूर करने के लिए नहाना है अशुद्धि के कारण से नहाना लग चीज है मैं अशुद्ध हूं ऐसे भान भाव के कारण शुद्धि के लिए नहा रहे हो मैं पापी हूं इसलिए मैं गंगा जी में नहाऊंगा पुण्य पाने के लिए मैं समझते हो इतना। इस भाव से नहाना है भाई शरीर है भौतिक इसमें नींद आ गई थी सूची में चला गया था वो तंदरा रहती है तो तंद्रा को दूर करने वरदाना है सफेरे हो गया और दिन में भी सो गए सोने के बाद तंद्रा आ रही है उठ के पड़ रहे बैठे रहे नींद आ रही है तो फिर तंद्रा को भगाओ तंद्रा को भगाने के लिए नहाना है बस शरीर का आलस को शरीर की तंद्रा को भगाने के लिए नहा हो कि शरीर अशुद्ध है दुर्गंध आ रहा है अपवित्र है बेकार हो गया है इसलिए नहा क्यों ना है उस पर निर्भर है ये अशुद्धि आदि से न आ रहे हो इसका तो आप ध्यान भयंतर हो यदि तंद्र आदि भी कहां है शरीर में शरीर के तंद्रा दूर करने के लिए ना ना है अशुद्ध भी कहां है शरीर में शरीर का पसीने से अशुद्ध हो रखा है या शौच के अशुद्ध हो रखा है उसके लिए शुद्ध करने ना ये भाव सही होनी चाहिए शरीर अशुद्ध है शरीर की अशुद्धि के लिए शरीर को ना रहे हो मैं हूं शुद्ध होने के लिए न आ गलत है शरीर में तंद्रा है मैं तंद्रावान हूँ गलत हूं शरीर का तंद्रा को दूर करने के लिए शरीर को नहलाना है शरीर की अशुद्धि को दूर करने के लिए शरीर को नहलाना है अर्थात मैं नहीं रहा नहा नित्य दो बार भोजन करने वाले क्या करे नित्य उपवासी हूँ भोजन करते नहीं मैंने कब भोजन किया दुर्वासा श्री महान श्रेष्ठ उपवासी थे आजीवन आज उपवास किया उन्होंने कभी खाना ही नहीं खाए और दुनिया खाते थे दोनों टेम लोग छप्पन प्रकार के भोग चाहिए कारण क्या था हमेशा वेदाश थी मेरे तो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मात्म ब्रह्म खाया ही नहीं वैष्णव अग्नि को दे रहे थे हाँ वैष्णव चतुर्वेदा यज्ञ रूपेण हवन रूप खाना खाते थे इसे वो खाना उन्होंने खाया ही नहीं यज्ञ किया हुआ उन्होंने आपका जो सामग्री हवन किया आना भोजन खाए भावना कुछ जन्म का पाप है इस ऐसा निर्माण हो रहा है पंचभौतिक तो बहुत ज्यादा पसीना आता है बहुत ज्यादा दुर्गंध आता है बार बार सोच जाना पड़ता है शरीर कुछ कमियां है तो पाप की वजह से शरीर का भी पाप है पाप प्राण क्रम से शरीर मिला है प्राण क्रम का पाप के शरीर मिलता है किसी ज्यादा पश्ना होती है पश्नाम दुर्गंध होता है बार बार सोच लगता है बार बार औष धोते रहता है शरीर बार बार नाराज़ पड़ता है ये तो पूर्वज पाप के साथ शरीर का धर्म है आप पूर्ण जब पुण्य के साथ अच्छा शरीर मिला है भाग्य से ज्यादा पसना भी नहीं होगा न पसना दुर्गंध होगा पसना सुख भी तो दुर्गंध नहीं आएगा नहे नही है फालतू न रहे फालतू शकुन साबुन घीचना क्या जरूरत दुर्गंध आ गए पसीना आ गया ठीक है शुभ तो पसीना शुभ बाद बात दुर्गंध अता आपको आता है उसको तो शुद्ध करो सफा करो नाव करो नितना ने क्या दिक्कत कपड़ा से पोस लिया गया ध्यान ये दुर्गंध के कारण से आप ध्यान भंग होता है ध्यान नहीं कर पाते हैं दुर्गंध है, है। तो उसको नहलाना पड़ेगा नहीं तो फालतू तो नहाने से क्या फायदा समय बर्बाद गया, गया, गया, गया। ध्यान गया, सब गया। कि एक बार नहाने का मतलब कम कम से कम, कुछ नहीं तो तो मिनट मिनिमम जाएगा। जाएगा नहीं क्या किसी किसी को तो आधा घंटा जाएगा लोग कम से कम जितना भी हड़बड़ करके भी नहाएगा तो पंद्रह मिनट तो जलता आदमी जाएगा, जाएगा बाल्टी में पानी लेगा बाल्टी भरने में चार मिनट लग जाता है नल के से ये तो है नहीं कुआं में ढेर से गिरा दे पड़ने खर कर खींच ली तो दो मिनट के अंदर एक बाल्टी आ गया अब का तो नल है टेंकी भरा होगा थोड़ा तो जल्दी भरेगा हो होगा टंकी खाली हो रहा होगा तो प्रश्न नहीं होगा धीरे धीरे भरेगा है पाँच मिनट लग जाते भरने में एक बाल्टी भरने में पांच मिनट लगा फिर नहाने में साबुन पहले पानी डालोगे फिर साबुन डालोगे फिर पानी डालोगे पाँच बटे सुने जाए अगर पोजा पाचा ला करके करते ही करते पंद्रह मिनट तो कम और दिन में चार बार न आए तो एक घंटा पूरा आपके चला गया <गणगी> मिला मिलता कितना है आठ घंटा तो सोते हैं लोग मैं देखता हूँ दस बजे सोएंगे तो छह बजे उठेंगे ये तो सात बजे उठते हैं तो छह बजे मान के चलो तो आठ घंटा तो, तो, तो, तो सोयाद नहीं चौबीस घंटे मारते हुए चला गया सोलह बची साधना के लिए सोलह में शौच नहाना दंतमंजन भोजन बार बार का सबका टाइम निकाल दो कितना जाएगा और आठ घंटे चल दो और आठ घंटा जाता है लगा लो बच्चा कितने आठ घंटे उस आठ घंटे में आपने पढ़ना है ध्यान करना है भजन करना है पूजा पाठ करना है तो चौबीस घंटे तो मेरे जिंदगी का एक तिहाई केवल साधन में लगती है दो तिहाई वेस्ट जा रहा है आगे को तो सोचा जिंदगी का दो तिहाई का समय लड़ते जा रहा है एक तिहाई समय भी अपने साधना सेवा में लगता है फिर एक तो नींद में गवार हो गया फिर एक अपने शरीर को संभालने में चला गया जिस शरीर हमको दुखी बना रखा है जिस शरीर के हमसे बंधन में जिस शरीर के कारण हम परेशान है उसको हम बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं और एक जो असलियत में उसमें कितना कर पा रहे मुश्किल से, से। भी कितना तंद्रा आलस प्रमाद हो रहा है पर मारे, मारे वो इधर कप्पे कप्पे उधर सही कर से चौबीस घंटा फालतू में चला जा रहा है असलियत में घंटा मुश्किल से, से। तो और हम सब फिर भी चार घंटा साधना स्वाध्याय कर रहा है जब तक ध्यान कर रहा है तो अपने आप को मानता है मेरी से बढ़िया कोई साधक नहीं महामूर्खता है।, है चार घंटा जब ध्यान नहीं हुआ पूजा पाठ पढ़ाई अब सोच रहे मैं बड़ा साधक हूं ज्ञानी हूँ विद्वान हो मूर्खता नहीं है अब क्यों लोग सोलह सोलह घंटे साधना में लगा रहे हैं चार घंटा सोते हैं चार ही घंटा शरीर और दिक्कत के टाइम में लगा देते झटवर निपटाते हैं वो नहीं बोलते हैं कि हम साधक वो नहीं बोलते हैं विद्वान और चार घंटे वाला पौधा बहुत भजन टाइम में चला जाता है मेरे पास टाइम सेवा के चार घंटे क्यों लगा रहा है वो कह रहा है मेरे पास हमें नहीं ये दुनिया के रिवाज हो इसलिए हम साधकों को विवेक करना चाहिए कि हम हैं। कहा है पुण्य नहीं होता, होता। सच्चाई में हम कितने कर पा रहे कितने नहीं अपने आप को देखो। ये माया का खेल ऐसा है आदमी को मूर्ख बनाए रखता है विवेक जरूर नहीं देता है आपको बोलता है तुम तो साथ में बैठे हो तो कई घंटा बीतिया कुछ नहीं हुआ सेवा करते कुछ पुण्य होता अंतर शुद्धि होती वो भी नहीं हुआ बैठे बैठे सोते रह गए और पता नहीं बैठे बैठे सो रहे हैं और सोच रहे हमने जब कर लिया छह घंटा वास्तव में छह घंटा उसने एक घंटा भी जब नहीं किया क्यों कर है हमने महात्मा बैठ रहे छठ रहे बैठे-बैठे बैठे बैठे-बैठे आदत आदत हो है है क्या करें ये सबसे बड़ा खराब जब सोना जिसके बैठे सोने की तो आज जिसको बैठने पर ना लेटने पर नींद आए लेटने भी नींद कम आता हो, वही साधक हो सकता है बैठने पर तो नींद आनी ही नहीं चाहिए तो बैठने पर नींद आने का मतलब सबसे बड़ा पार्ट है पार्ट रह बैठने पर नींद नहीं आने के लिए तो बैठना होता है तो सोने का मतलब लेटने क्या होता है सोने के लिए लेटने का मतलब क्या बैठने पर नींद नहीं आना चाहिए लेटने पर ही नींद आनी चाहिए तभी तो सोने के लिए लेट आ जाता है नहीं तो सोने के लिए लेटना बेकार है ये बिस्तर बिचारते हो लेटते लेट हो क्यों लेट हो सोने के लिए लेट हो बैठना किस लिए है ना सोने के लिए और बैठने पर नींद आ रही है बड़ा पाप है अभी अंदर आदमी को पहचानना चाहिए अपने आप को और पूरी सजग रहने की कोशिश करना चाहिए बैठे हुए बिल्कुल नींद ना आ बल्कि लेटने पर भी ज्यादा नींद नहीं आनी चाहिए दस बजे सोए साढ़े तीन बजे आदमी नीचे से लगना चाहिए कोई स्प्रिंग उठा रहा है ठो हो गया चार्दर से धगनी चाहिए अपने आप बिना रहा हूं कलग है शारीरिक सेवा हो गई परिश्रम ज्यादा हो गया धुप बहुत ज्यादा हो गई धुप में आना पड़ गया नींद आ गई बात अलग नित्य आदय तो खराब इस का है इसलिए इनका कहना है यही माया का विलक्षण का है कूटस्थ के स्वरूप को हानि किए बिना कुटस्थ में सब कुछ दिखा जब भी आपने कहा ना कुटस्थ एकत्व को अनेकत्व दिखाने की स्वतंत्रता है माया को वो एक को अनेक बना दी फिर एकत्र नष्ट हो गया कुटस्तत्व तो ही नष्ट हो जाएगा आत्मा के कुटस्तत्व भंग हो गया आपकी माया कुटस् चेतन आत्मा को नष्ट कर दे रही है तो गड़बड़ है सिद्धांत इस पूर्व पक्ष आत्मनो अन्यथा करने आत्मा को अन्य घट कर दिया विपरीत कर दिया है फिर तो कूटस्तत्व की हानि हो जाएगी ही नष्ट हो जाएगा ऐसे आशंकर जगदादिक बिगाड़े विना करोती जगत आदि सारा जगत का निर्माण करते देती है कूटस्थ ऐसे के वैसे है कोई असर नहीं उस पर अनंत ब्रह्मांड के निर्माण कर देती है कुछ भी नाम है कैसे कर देती है माया खाते है माया आका स्वभाव दुर्घटा जो कहीं नहीं होने वाला है ऐसे काम करके दिखाने वाला जो कोई सोच नहीं सकता वह करके दिखाने वाले का नाम ही माया है, जो कभी आप सोच नहीं सकते ऐसा कर दे कर दिखा दे, उसी का नाम माया इसमें क्या बड़ी चमत्कार की बात का इसे चमत्कार इसे कोई चमत्कार वाली बात नहीं है कि माया के स्वभाव आ घटना पटी सी माया जो कभी घटित नहीं है उसे घटित कर दिखा देती है यही माया की स्वभाव इसे से कोई आश्चर्य चमत्कार नहींघातना जगदारी स्वरूपत्वादन दुर्घटन कूटस्तत्व का विघात की बिना किंचित हानि की बिना जगदार स्वरूप का आदन करना असंभव है दुर्घटन ओ, ये हो नहीं सकता भाई कहीं कुछ दिखा रहे हैं तो कुछ कुछ तो विकार होना चाहिए अब टीवी चलाते हो धीरे धीरे पर्दा गरम तो हो ही जाता है देखते नहीं टीवी का पर्दा गरम हो जाता है भले सारा चित्र आए और गए जो कोई असर नहीं लेकिन फिर भी गरम तो हो गया वैसे यहां भी कुछ कुछ तो असर होना चाहिए आत्मा अगर इतना ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड आया गया आ रहा है जा रहा है और फिर भी आज पर कोई असर नहीं कैसे होगा कुछ न कुछ तो असर हो रहा हो कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा गड्ढा पड़ जाता होगा ब्रह्मांड के कारण से कोई भारी ब्रह्मांड होगा कुछ तो असर मानना पड़ेगा तब तो सिद्धांत माया, माया का स्वभाव माया दुर्घट माया में दुर्घटिक विधायित एकमात्र दुर्घट घटनाओं की ही विधान करने का स्वभाव अव्य विचारिणीदम आश्चर्य कारण इसलिए ये कोई आश्चर्य का कारण नहीं दुर्घटे थी माया तो मे माया की माया तो खत्म हो जाएगी माया उसी का नाम ही है उसी चीज को लोक भारत भी कहा जाता है जो कभी हो ही नहीं सकता कर दिखा दे एक रुमाल लेता है इनको घुमा है और एक ग्लास में डोल देता है एक मैच में डाल दिया मैचिस हजारों रूमाल निकालते रहता है निकाल रहा है निकाल रहा है निकाल रहा है अरे एक मैच के डुबी में एक रुमाल भी भर नहीं सकते आप, और उसमें से हजार रुमाल कैसे निकाल रहा है एक को डाल भी दिया उसके अंदर एक डाल करके एक से हजार निकाल रहा है ऐसे कैसे होगा असंभव को संभव जैसे दिखाने का नाम ही तो माया है मायावी जाली कुछ तो में तो ही दृष्टान माया के माया तो ही खत्म हो जाएगा। माया कार्य तो के अंदर दुर्घटकारित्व स्वभाव का यह दृष्टांत व्यक्ति संधार माया का स्वभाव है अघटित घटना को दुर्घटना को घटित कर दिखाना ही माया का स्वभाव दे है देखो ना मायाया इसलिए माया के है। की एकदम परमाणुमय है कहीं कोई ठोस को न <laughs> न उस अपंचकृत महा जल में ठंडापन है न अपचकृत महाभूत के अग्नि में गरम भाव है कुछ अपंचीकृत कर दिया उसने तो क्या कर दिया जल को गीला कर दी बहाने वाली जल बहाने वाला हो गया और अग्नि गरम मिट्टी कठोर ऐसा स्वभा कौन बनाया माया का ही तो खेल है पत्थर को ठोस और कठोर बना दिया पत्थर को, पानी को को पानी वाला बना दिया। को वाला बना दिया, दिया। अग्नि किसने बनाया ये? तो माया, माया दुर्घटत सिद्ध है इस वाली किसी प्रमाण सिद्ध करने की जरूरत जगत जो दिखाई दे रहा है ना यही सिद्ध कर रहा है ऐसा माया कभी नहीं हो सकता और सारे घटना होता हुआ दिखाई देगा आप कभी तो सोच नहीं सकते वो आपके साथ होते हुए हो दिखाई देगा चित्र में इसलिए मन में कुछ भी अपेक्षा लेके कहीं भी जाना आना दुख का कारण आशा दुख का सुपरमा साधन क्योंकि आप जो अपेक्षा लेके जाएंगे अपेक्षा ले कभी जाएं, पूरा होगा ही नहीं माया देखे एक माया में शिक्षा देना चाहती है त्याग करो आशा का त्याग करो मैंने माया इसी विचित्र में कभी कभी किसी किसी कामना को पूरी भी कर देती है हाँ शुरू से जन्म से लेकर अंत तक कभी कोई भी कामना कोई भी इच्छा कोई भी आशा पूरी ना हो तो हरा भी व्यक्त हो जाता माया बीच बीच कोई न कोई कामना को पूरी भी कर देती दस कामनाओं में से चार कामना ही पूरी करती लेकिन छह में नहीं करती है लेकिन आदमी में चार में ही चक्कर फंस जाता है और छह में विफलता को भूल जाता है चार में जो सफल हुआ है उसके अंदर और कामने करने लग जाता है ये नहीं सोचता है मैं जितनी अभी आप लिस्ट लिख के न आज का डेट पर आपके मन में क्या क्या काम रहा है रोज लिखो आज है मैंने कामनाओं लिखते और कौन महीने का कामना पूरी हो रही है प्रसन्नता अच्छा देखना इच्छा के मुताबिक प्रसन्नता हो रही है किस दिन से कामना हुई थी कितने दिन बाद वो कामना पूरी हुई चेक कर और ये भी देखना कौन सी कौन सी कामना पूर्व डेटों की पूरी हुई है और कितनी नहीं हुई है आप आश्चर्य करेंगे दस प्रतिशत कामनाएं मुश्किल से पूरी होती है जीवन में नब्बे प्रतिशत इच्छा रूप नहीं होता फिर भी ये मूर्ख आदमी दश तो जो पूरी हो रही है उसी पर सारा जिंदगी काट लेता है सोचता नहीं है यह कामनाओं को त्याग नहीं अच्छा है मैं कामना को पूरा करने के चक्कर में लगा रहता हूँ जिंदगी भर तभी पूरी कितनी होती है ही ही नहीं फिर मैं क्यों कामनाओं विवेक जगता कारण क्या है वो भूल जाता है कारण क्या है इसका हम भूल जाते हैं। हमने क्या के की? हम क्या की है भी हमको याद नहीं रखा आपने दिमाग में क्या क्या कामना आई है वो भी आपको याद नहीं रहता है किसी किसी कामना याद रहती है इन सभी कामनाएं जो हो रहे हैं मन में तो सारी याद नहीं रहती है प्रमुख प्रमुख याद रहते हैं उनमें से कुछ पूरी हो तो आप सोचते मेरी सारी कामनाएं पूरी हो गई ये भ्रम है इसे में आप हर कामना को लिखें जैसे कामना तो डायरेक्ट लग गया जाए आज अमुक डेट का इतना बजे को यह कामना आज में और कोई कार्य पूरा हुआ प्रसन्नता हुई उस डेट पर लिख अमुम पर कितने समय बाद आपको मिला है कितना प्रसन्न उसके लिए करना पड़ा है सारे स्मृति करने लाने कोशिश स्मृति आ जाएगी असल में हम लोग स्मरण करने की कोशिश नहीं करते है ना और जोड़ने की कोशिश ही नहीं करते है ये कामना कब हुई थी कब फलीभूत हुआ जब कितना परेशान हुई ये सब विवेक करने लग जाए ना आदमी अपने कामना करना छोड़ दे, किसी भी चीज की कामना नहीं कर, करके आ करके भाग जाए पूरा होना ही नहीं है नाइन्टी परसेंट और जितनी हुई है ये मानना पड़ेगा तो फल है ईश्वर की कृपा से हुई है फिर मैं क्यों पागलपन कर रहा हूं मैं क्यों कामना कर रहा हूं जब ईश्वर अपने मर्जी से मुझे फल दे रहा है मेरे प्रारत अनुरूपे को फल मिलना ही है तो कहा लपड़ा करना तो कामना करना छोड़ दो स्वभाव और बताए जीना छोड़ दो जो हो रहा है जो परिस्थिति आ रही सामने संसार चलते, जा, चलते जा। ये चाहिए वो चाहिए ये छोड़ दो जहां है जैसा है वैसा अब आगे अपने आप परिस्थितिया की लात लगेगी अपने आप आगे जाएगा जिसे फुटवा रेफरी सिटी पर है बॉल वहां रखो बॉल वही रहेगा वही रहेगा बॉल सारे खिलाड़ी खड़े हैं देख रहे है, बॉल वही और फिर रेफरी क्या करता है करता तो है, तब भागते हैं हमारी रेफरी कौन है ईश्वर है ये फुटबॉल है सारी दुनिया हमारे साथ खेल रहा है बेकूफ बना रहा है कोई कहता है गुरु कोई कहते हैं आचार्य कोई कहता है महात्मा कोई कहता है ठग कोई कहता है कुछ ये सब क्या है खिलाड़ी अपने अपने हिसाब से हमें लात मारते रहते इस्तेमाल करते रहते अपने अपने गोल में लगाने लगा फुटबॉल और रेफरी कौन है बैठा हुआ वो लोगों को भिड़ा रहा है हाँ इसके साथ ऐसे करो भगवान प्रेरणा देता है कोई हमें हमारे साथ कुछ कर रहा है तो उसके अंदर भी भगवान प्रेरणा देता रामी है ना भगवान क्या ब्राह्मण सर्वा भूतानी इंत्रारोढ़ी मैसी में आरोप कर वही प्रेरणा दे रहा है जाओ कुछ फुटबॉल में लात मारो वो आता है गाली, गाली दे रहे क्यों गाली दे दूसरा है भगत वो भी आपको सौ रुपए दे जा रहा है और आपकी रसोई चला रहा है तो वो भी गोल में किक मार दिया अपने में हर आदमी एक खिलाड़ी जैसा है और आप फुटबॉल इस के साथ लाता खोरी हो रहा है कोई गोल में जा रहा है कभी नहीं हो रहा है कभी आउट हो रहा है कभी कुछ हो रहा है नहीं कभी फॉल हो रहा है जिंदगी ऐसी चल जाती है समझता है इसे तो छोड़ दो ईश्वर की कोर्ट में फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल को छोड़ दो भगवान की मर्जी किस खिलाड़ी से क्या करवाता है और जैसे हो रहा है उसे अपना आप जैसे लाख करते बॉल क्या करता है बॉल रुकता है क्या बॉल तो चल देता है किसी ने करा और बाल बेचार गया बॉल तो खुद ही जाता बॉल खुल जाता है गया कोई गोल में खुद फाल्ट में जाता है गया खिलाड़ी लोगों की वजह से तो जाता है इससे आपका भी कहीं आना जाना सब अन्य निमित्त से ही होना चाहिए निमित्त मातरम भवसंसार। स्वसंकल्प से कभी नहीं बना स्व कामना भी नहीं स्वसंकल्प संकल्प नहीं जो भी हो वो दूसरे के लिए तो दूसरे के लिए करना तो आप अपने स्वार्थ अपनी इच्छा अपनी कामना के पीछे क्यों भागे ये तो बंधन का कारण है आप सेवा भावना से करो मैं आश्रम की सेवा के लिए जाऊंगा हम अपने काम से नहीं मैं बगीचे में काम करूं इसलिए नहीं कि कल मेरे को आम मिलेगा इसमें से ये नहीं करना है खाली जमीन है तो हमने कह दिया है इतना बगीचा होना है इतना खेती होना है चलो आदेश हो गए इतना बगीचा बनाओ भाई इतनी सब्जी बनाओ और मिले ही मिले हम बचे छुए या बंदर खा बच्चे खा कोई खा हमने अपना कर्तव्य करना है हलासे करोगे दुखी रहो ना भुट्टा लगा दे कवे खा गए बड़े परेशान थे क्या करें अरे बहुत खा रहे कवे चलो कच्चे में तोड़ के नावना से करना और फलाकांक्षा से करना दोनों में बहुत अंतर निष्काम सेवा कहते और कहा निष्काम सेवा होती है सभी स्वार्थ को लेकर कोई ना कोई स्वार्थ छिपा है अंदर इसलिए कर से तो पता चलेगा कितनी जल्दी अंतर्गण शुद्धि हो जाएगी आपको साल लगेगा ही नहीं शुद्धि पांच छह महीने के अंदर इसका भावना होनी चाहिए अंदर में लेश मात्र भी किसी स्वार्थ को लेकर नहीं समर्पित कर रहे थे गुरुजी के आश्रम में जब गए कई लोग मोहर बेचना पढ़ा लेगा सरकारी फर्स्ट क्लास नौकरी उन्नीस सौ इक्यासी अस्सी में पच्चीस हजार तंखा था आज उस पाख तो रुपये से हो जाता था उस जमाने में भी नौकरी पे परेशानी थी लोग तो हजार रुपये की नौकरी मिल जाए भागने को तैयार थी उस समय और इतनी बड़ी नौकरी को छोड़ दिया कभी नौकरी छोड़ा कोई बात नहीं इतना बड़ा संपत्ति था उसी वे बार राजा करके रहता वो भी छोड़ा ए, और यहां भी जो काम को करता ये सोचता है नहीं क्यों कर रहा है करना है कर रहा है? कोई मतलब नहीं मैनेजर बना दिया इधर कर दिया ब्रांच में डाल दिया ऊपर चढ़ाते गए वो अपने तरीके से लेकिन हमने तो कभी कोई पोस्ट के ले करके किया ही तो कर कर। नहीं शुरू तो हमी बना दिया सारे टॉयलेटर बना दिया कोई भावना ही ऐसे बनी नहीं गुरु की सेवा में में करना जो, भी जो बोलते गए, गए, डालते जैसे क्यों आई नहीं क्यों मेरे साथ ऐसे वो गुरु बात बैठा है वो वो मस्त कर रहा है, वो मेरे को रगड़ा जा रहा है कभी एक सेकेंड के लिए भी ये भावना आई नहीं रिहाने के बाद इधर तब देखा मैंने कैसे लोग रागवृष्ट करते हैं भाई इसका मतलब यहाँ के लोगों में निष्काम भावना सेवा करना होता बल्कि हमारे अपने हमको जो रसोई घर में डाले थे गुरु जी वहाँ चार लोग कम से कम बहुत कम ठंडी का दिन में भी उन्हें 300 से, से कम तो होते नहीं थे आसरा इतने लोगों का भोजन बनाता था और सवेरे साढ़े बजे उठ के कोयले का भट्टिया तैयार करें साढ़े के अंदर रेडी होना चाहिए साढ़े बजे साढ़े बजे चाय के लिए पानी चढ़ता था एक पढ़ाई नाश्ते के लिए चलता था 6 बजे तक से पहले चाय रेडी और फिर साढ़े दस बजे भोजन फिर 2 बजे चाय साढ़े पांच बजे भोजन। नहीं पढ़ाई के के टाइम गुरु आसन की बात करना और दिन रात लगे रहते थे कोई आए ना आए मदद करने कर रहे जितने अपने से हो रहा है रोटी बना के टाइम बोलते प्रेम रोटी बना इतने माता तो सब्जी काटने में मदद कर रहे हैं बाकी कोई काम नहीं बर्तन बनाने लिस्ट बना देते हैं हम लोग जाएंगे बर्तन पाएंगे और सब काम होता रहा कभी ये दिमाग में आती नहीं थी मेरे को इतना बे दुबला पतला कमजोर आदमी इतना क्यों रगड़ा जा रहा है और ये हट्टे कट्टे सांढ जो बैठे बैठे जो है वहां बैठे खा रहे हैं सार गुणा खाते हैं हमसे और बैठे बैठे वहां पर जो है पुस्तक तो इधर से उधर रख दे रहे हैं बीस पुस्तक हैजन पचास किलो वजन दूसरा आदमी की सहायता से बैठ जोड़ कर रहा हूं कभी आया नहीं और यहाँ आश्रम में देखता हूँ वो क्यों बैठा है मैं क्यों करू इतनी ईर्षा देश निष्काम भावना से गुरु आश्रम मांग के आचार्य आश्रम मांग के विद्या प्राप्त करने आए हैं जो भी सेवा मिला है वो निष्काम भाव से करें कर ये है उसे में कर राज्य आपको ऐसा लगता है देखो दूसरा कर ही नहीं कर आप देख क्यों रहे आपका ड्यूटी नहीं देखना आपको क्या अधिकार है देखने की, की वो कर रहे की नहीं कर उसे क्या मतलब है आपको करना है कीजिए। नहीं करना भी मत क्या कर। संसार करोक जाएगा आपके सेवा न करने से आसन डूब जाएगा तो फिर बल्कि सौभाग्य समझो वो नहीं कर रहा है वो अपने पाप कर मारे मर्जी उसकी मेरे को करने को मौका मिले अधिक से अधिक मैं करूं ये भावना क्यों नहीं बल्कि उल्टा भावना आता है वो फालतू तो बैठे खा रहा मेरे को सारा काम करना पड़ता क्यों है? अंदर में द्वेष ना राग ये नहीं बल्कि सौभाग्य समझो कि मेरे पास मिल गया क्योंकि जितनी अंतगा शुद्धि होगी का क्या हुआ? वो बैठे पुस्तक पढ़ते थे हाथ नहीं लगाया उन्होंने वो कुछ उसको क्या मतलब है आपको अपना लक्ष्य देखना है कि कौन क्या पाठ पढ़ा रहा है कौन क्या आरोप लगा रहा है क्या नहीं लगा रहा तो ही मत दो, सुनो ही मत, सुनो मत। आप अपना कर्तव्य की अपना टाइम अपने पढ़ा करते कौन कर, क्या कह में हाथी चले बातर कुत्ते भोगे आजाद हा वेदांत में जाना चाहते लक्ष्य पाना चाहते मुक्ति पाना चाहते और लाभ जैसे भौंकने वालों के पीछे तुम ध्यान देते रहोगे तो तुम जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे हाथी भी के भौंकने को देखते रहेगा तो आगे बढ़ेगा आपके अपना पुण्य के बारे में आप आगे बढ़ोगे किसके कहने से कुछ थोड़ी हो जाएगा किसने आपको अच्छा कह दिया उसे का आपको पुण्य बढ़ेगा किसने आपको बुरा कह आपके पाप बढ़ जाएंगे क्या आगे करने से आपको पुण्य पाप बढ़ेगा तो फिर क्यों दूसरे की बातों में आ हम लोग भी आश्रम में रहे हैं हम लोग भी पड़ता है वक्त कैलाश आश्रम भी थे कई काम मिलता था कई पूरी बिजली का वो नीचे जनरेटर डाले हमारे टाइम आया हो जनरेटर हमने लाया लगाया सारा काम पैसा तो उन्होंने दी ये मेहनत करनी पड़ी पढ़ा पहले कितना टाइम मिलता था करना था लेकिन जिम्मेदारी ले ली तो ले ली महाराज जी ने कह दिया करना आपको बिजली का बयान होती है कॉपर केबल हरिद्वार से यहाँ गई नहीं मेरे हरिद्वार से लाया चार चार पार्ट पढ़ रहा था उस समय में रखना भी है तैयारी भी करना है पवित्री सेवा भी कर रहे हैं कभी मन में नहीं आए सब फालतू की बैठे मदद लो अखबार पढ़ रहे हैं लोग वहीं बैठ करके हम लगे हुए हैं सीढ़ी पे खेच रहे कुछ कर रहे हैं कोई उठ के नहीं आया हम भी एक हाथ लग रहे हैं हमने मेरे मन में कभी नहीं आया ये बैठे बैठे पा रहे हैं कि क्या बैठे कर ले दृष्टि तो जरूर पड़ मैं मैंने कहा भाग्य हमारी है कि हमें करने को मिला जिस संस्था से मैं विद्या पा रहा हूं उस तो संस्था की सेवा करने का भाग्य मिला और इन मूर्खों के भाग्य नहीं ये अखबार पढ़कर बर्बाद हो जाएंगे ये मन में आती थी द्वेष नहीं आता था ये नहीं होती थी बल्कि ये दया आती थी इनके ऊपर ये कैसे अपनी जिंदगी गंवा रहे खराब कर ले रहे हैं अखबार पढ़ते जिस संस्था में विद्याप पा रहे हैं वहां तो सजा निकलनी चाहिए घास थी उनको देखकर करके अखबार पढ़ते बर्बाद कर, कर राजनीति बात देख के दयाती थी द्वेश पर खुशी होती भाई हमें तो करने का मौका मिला कर रहे छोटे हमारे विद्यालय क्या यहाँ से संदेह दें उसमें लग गया सारे दाँत आर्टिगलाने जैसे सब करते हैं, इन कभी हमारे में नहीं था कोई हमको साथ दे अकेला किया अकेला साधारण काम थी वो पहाड़ पे यहां से वो केबल खींच के ले जाना सारा बोर्ड वोर्ड लगाना सबको फिटिंग करना अकेले और शिवरात्रि से पहले तैयार करना महाराज जी ने कहा जीता अष्टाद से पहले शिवरात्रि अष्टाद से पहले क्या हो दिन के सारा फिटिंग हो गई और पढ़ाई भी चल रही है रट रहा हूँ पढ़ाई भी, भी चल रहा है, भी चल रहा है।, भी रहा हो है। और कहीं कमी नहीं कारण क्या है के आप निष्काम कर से करोगे सुनते ही सब याद हो जाए दोबारा पुस्तक भी देखने की जरूरत और अंतरण शुद्ध नहीं है निष्काम सेवा से नहीं अंतरण शुद्ध नहीं है तो आप जाके चार घंटा पढ़ोगे ना तो पंक्ति के अर्थ नहीं लगेगी महाराज जी ने क्या अर्थ लगाया आप सच है मैंने देखा है ऐसे विद्यार्थियों को मेरे साथियों को मैंने देखा हमने कमरे में आकर के दो दोबारा पुस्तक छुआ भी नहीं टाइम छुनी लेकिन अगला दिन में वहां जाकर के पाठ जो प्रश्न पूछ रहे मेरे को मुंह से सारे जवाब निकल रहा है और जो चार चार घंटा बैठ के सोचते रहे पुस्तक का पीछे खड़े रहे उनके मुंह से जवाब नहीं निकला मैं अपने अंकुओं से देखा ओंकारेश्वर महाराज के साथ थे? बारा मखी में थे रोटियां बनाई जो उन्होंने काम बताया करते रहे छुट्टियों में गेहूँ साफ कर रहे हैं कर रहे जो भी सब कभी ये नहीं है कि हमें नहीं करना ये काम नहीं करना है मैं विद्यार्थियों में पढ़ने आया मैं क्यों करूँ वो महात्मा तो फालतू तो महात्मा तो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे वो करे क्यों कर महाराज के साथ ऐसे है तो पढ़ाई के लिए तो आते नहीं बहुत महात्मा रहते हैं वहां ये नहीं है कि जो बैठे हैं परिक्रमा और यात्री महात्मा चाहिए हम तो पढ़ने आए तो पढ़ने को टाइम मिलना चाहिए ये काम करें कभी बल्कि आश्चर्य होता था महाराज जैसे जी स्वयं बैठके साथ, साथ उनका देखा तो फिर सब आया नतीजा क्या होता था दस बोरी एक घंटे लाभ भी हुआ ना इसलिए हमें मैं लगा रहता था अकेला और चार पढ़ने वाले लगे रहते दस बोरी करते करते एक मन्ना लग जाता जान भी कर महाराज जी बात देखते थे देखो कितने भावना ऐसे कर रहे हैं अरे भाग्य सब साढ़ चुपचाप बैठे तो महाराज खुद लगते थे जान के लगते थे ताकि सब हाल उनका देखा दे। जल्दी काम निपट जाए तो इन लोगों को पढ़ने को मौका मिले महाराज की दृष्टि रहती हमें पढ़ने का अवसर देने के लिए खुद लगते थे ताकि सब लग जाए और झटपट काम नहीं पड़ जाए कई बार देखा बगीचे में काम कर खेती में खुद मारे जाए पाइप पकड़ ले कोई कुछ बना के खड़ा हो जाते सब बहुत सब लग जाए ढबादे पर काम हो गया अहूम फ्री हो गए जल्दी नहीं पड़ गई काम पढ़ाई को टाइम लगता इस पर निर्भर करिए आप किस भावना से कर रहे हैं तो गुरुओं की भी आशीर्वाद गुरु की भी कृपा सब हो जाती है फिर झटपट लगते हैं आसान है निर्भर अपने ऊपर इसे हम लोग नहीं बार बार बोलता हूँ सबसे पहले आप कृपा तब शास्त्र कृपा होती है जब हम अपने ऊपर कृपा करने को तैयार हम राग देश हुए जल रहे दूसरे को देख देख करके अपना काम भी नहीं कर रहे हैं को देखे जल भी रहे कर रहे हैं तो घुटके कर रहे हैं वो नहीं कर रहा है मेरे को ही करना पड़े क्या करू हूं मजबूरी में करना है, चलो करो गुट घुटके कर रहे है। क्या ये थोड़ी और था है। आए, ऐसे अंत छुट्टी होती नहीं है इसे उल्टी उल्टा नुकसान भी हो सकता है ईर्ष्या तो द्वेष नहीं करना चाहिए घुटके नहीं प्रसन्नता भाग्य समझ करके भा, हमें ऐसे सेवा करने का भाग्य है ये मौका मिला इससे अंत कंश जल्दी हो और कोई कामना नहीं उसके बदले में कि मैं ये करना वैसे मेरे को स्वामी जी ने या गुरु ने कृपा ने, आचार्य मेरे को विशेष ध्यान देना चाहिए विशेष कृपा विशे करनी चाहिए इस कोई अपेक्षा के बिना करोगे तो देखना सारे शास्त्र खट खटपट खटपट लग जाते लगता हमने छह साल में कैसे पूरा करा हम कोई आश्चर्य कभी याद करता हूँ छह साल में कैसे होगा जैसे उस पीछे दो कुंभ मेला है कुंभ मेले में पढ़ाई हो सेवा भी करते रहे कभी ऐसे मुश्किल से कोई दिन याद नहीं आता कि गोविंद मठ में कुछ टाइम ऐसे है मेरे को याद आ रहा है जब बिना सेवा कम सेवा किए हुए हम पढ़ाई किए हैं गोविंद मठ में बिना वहां के प्रतिपदाष्टमी का सेवा और हफ्ता में एक दिन सब्जी लाने की सेवा थी हमको प्रतिभाष्टमी पूरा राशन धोते थे ऊपर से तीनों मंजूर धोना प्रतिपदाष्टमी अच्छा धोने का काम का था और सप्ताह में एक दिन मेरे को सब्जी लाने बोलते थे कम सेवा वही थी बाकी सब जगह जहां भी रहा सेवा भी रही ज्यादा पढ़ाई भी लेकिन ज्यादा होती रही लगभग छह साल के अंदर पूरी की पूरी चौरासी का जून नवासी का दिसंबर ने पढ़ नहीं चीज हम देखते ना विद्यार्थी में क्या है हम दूसरे को देखते सबसे बड़ा दोष विद्यार्थी का है वो दूसरे को देखना दूसरे विद्यार्थी को देखना ही नहीं चाहिए और कितना पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है उसको तो समझ में आ रही है नहीं आ रही है बल्कि यह दूसरा आपके पास आया कोई बात पूछना बिल्कुल छल कपट गए जितना तुम जानते हो प्रेम से समझाओ चाहे वो तुम्हारा शत्रु भी रहा हो कभी एक विद्या को लेकर एक शंका को लेकर तुम्हारे सामने आया है तुम्हें यह नहीं देखना कि मेरा शत्रु है इसने पहले मेरे साथ शासन में कटबड़ दिया था इस वजह से मेरे को भागना पड़ा होता मेरे साथ ये वो हुआ कुछ भी हुआ सब हो गया यह समझो विद्या की जिज्ञास मेरे पास जो विद्या, बिल्कुल छल घपट के बिना देखना कैसा प्रसाद कृपा नहीं होगी असंभव है कि नहीं होगी होगी ही गारंटी से मैं कहता हूं सारे शास्त्र हृदय हो जाएंगे हम लोग गड़बड़ करते हैं तो दूसरों को देखे जलते हैं और दूसरा कोई आके कुछ पूछता है तो छिपाते सही से बताना नहीं चाहते तब शास्त्र कहता है हम तुम्हारे तुम्हारे अंदर आके फायदा के दूसरे को लाभ नहीं पहुंचे मैं क्यों तुम्हारे पास आऊंगा जब तुम किसी को देना नहीं चाहते हो कोई पूछने आए अपने आप जाओ मत देने कोई पूछने आए जिज्ञास कोई भी आ तुम्हारा कर्तव्य जो तुम्हारे पास है तुम दे नहीं दोगे तो शास्त्र तुम्हारे पास कभी नहीं आने कोई भी विद्यार्थी मैं बार बार कभी दो चीज ध्यान रखना है कभी दूसरे विद्यार्थी का बढ़ने घटने पढ़ने न पढ़ने कोई भी चीज पर ध्यान नहीं देना चाहिए दूसरा अपने पास जो कोई आ जा कुछ पूछे कितना जानते हो प्रेम प्रेम्छल प्रभाव सब कुछ तो बताना लोग कई बार मेरे को डोकते थे आप ऐसे कैसे बोलते थे बता देते हो नहीं बताना चाहिए सारी बात बता देते हो तो हम इस को छिपाने की कोशिश करेंगे शास्त्र से दूर हो जाए एक चीज है कि अलग चीज है छुपा नहीं रहा हूं मेरा मन में यह है कि अभी इतना इसको बता दू इतना व्यवस्थित कर लिया कि अभी इतना बताना बाद में इतना बाद में इतना, बाद इतना। इन बताना है इसको छिपाना नहीं छिपाना अलग चीज है स्टेप बाय स्टेप बताने की दृष्टिकोण से अभी थोड़ी बात बताई गई है फिर बाद में बोलते बाकी फिर बाद में बताएंगे ये भाव रखोगे कभी भी आपको विद्या प्राप्ति में कोई न देर लगेगा नही अन्यथा महत्व में, में था बच्चे तो नहीं तो माया के महत्व तो ही नष्ट हो जाएगा इसीलिए यह मानना पड़ेगा का एक अव्यपिचारी रूप से दुर्घटकारों का विधान करने का स्वभाव है माया की और स्वभाव सुस्पष्ट देखो जल को बहाने का स्वभाव वाला बना दिया माया ने अग्नि को गर्म स्वभाव को बना दिया पत्थर को कठोर यही माया की दुर्घटना तो जो पहले कैसे थे अपंजकृत माज दशा में तो कुछ था न काठिन्यता थी न उष्णता था न शीतता थी न कुछ भी नहीं था, था, था। तो सारा स्वभाव आ गया तो उदकादी नाम द्रवत्वादी यथा स्वाभाविक तथा माया यहां दुर्घटकारित्वता जैसे जलादयोग के अंदर द्रवत्वादी स्वाभाविक है वैसे माया में भी दुर्घटित स्वाभाविक है यही दुर्घटितत्व है माया की तो सभाव। उसका स्वभाव उसका स्वभाव ही है ऐसा